शंकरं करणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक चैतुहागुहाशिषतीत तस्म सर्वविदे नमः भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत शंकराचार्य के द्वारा प्रणित उपदेश जो भगवान के द्वारा एक अद्भुत रचना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई वादी अथवा दूसरे वादी के सिद्धांत के तर्क वितर्क के बिना आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए क्या उपाय है और उसके साथ कोई साधक जुक्ति इस तत्व को सिद्ध करने के लिए जुक्ति जो है यहाँ पे दिखाए इतना ही मात्र है और सीधा सीधा जो है बस अपने स्वरूप चिंतन में से लास्ट में अभी जो हम लोग जिस प्रकार ये मैं शरीर इंद्र मन बुद्धि नहीं हो सकता हूँ इस विषय में जो है इसके पहले खंडन में बताया सब मैं शरीर मैं नहीं हूँ मैं मन नहीं बुद्धि नहीं शुद्ध असंग व्यापक चेतन हूँ इसके बारे में सारा कथन हो गया अब जो है यथार्थ तो ज्ञान क्या है उसको कहने के लिए जे पहले बोला दे कि देखिए ये आत्मज्ञान से जो लाभ होता है इस लाभ से अधिक लाभ और संसार में किसी भी वस्तु में नहीं है अन्य कोई भी लाभ जो होगा साधन के माध्यम से होगा साधन के माध्यम से जिस वस्तु को हम प्राप्त करेंगे वो जो है अनित्य ही होगा आत्मलाभ क्या होता है कि समस्त साधनों को छोड़ करके जो हमारा यथार्थ स्वरूप है उसके विचार से ही विद्यमान वस्तु अभिव्यक्त हो जाता है फलतु तो इस वस्तु का कोई साधन के माध्यम से लाभ नहीं होने से ये लाभ सबसे श्रेष्ठ लाभ है और ये लाभ करना लाभ करने के लिए कोई कुछ पहाड़ी वस्तु कुछ साधना आदि कुछ करने नहीं पड़ता इसलिए आसान है और इसका फल जो है अव्यय है करना आसान और फल अनंत ये अद्भुत क्योंकि ये कुछ करना नहीं है सब करना को छोड़ना ही है इसलिए इसका फल अनंत होते हैं अज्ञान के लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टि ये भगवान भास्कर बताते हैं कानो दृष्टि तो अविद्या मुक्ति किसको बोलते हैं कि जो भेद दृष्टि जो है भेद दृष्टि भेद दृष्टि अज्ञान हम अज्ञान है कि कब से कब तक सब, कैसे समझेंगे जब तक हमें अपे से भिन्न ओह ये ऐसा दिखाई बहुत उत्पन्न होता रहेगा तब तक अज्ञान की महिमा के अंदर हम विद्यमान तो हैं और ये भेद दृष्टि मिट जाए यही मुक्ति स्थिति है बस असंग अकेला मैं ही विद्यमान तो हूँ इतना ही है ज्ञान और अज्ञान में फर्क इस एकत्व तो बहुत मुक्ति की स्थिति है और भेद बुद्धि अज्ञान है और भी बंधन के हेतु होती है इसलिए कर्म से जो भी कुछ उत्पन्न होता है अनित्य होता है वेद ने भी यही दिखाया और हम प्रत्येक जीव नित्य आनंद के अनुसंधान करते हैं हम नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं और सबसे बड़ी हमारी भ्रांति है कि उसको साधन के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं साधन से जो भी कुछ प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से वो अनित ही होगा इसलिए भगवान अंतिम में अर्जुन को भी बताते हैं समस्त धर्म धर्म समस्त साधन को छोड़ के बस केवल अपने स्वरूप में स्वरूप में बैठो अमेर बस एक तत्व का यहाँ पे मन में बोलते हैं कि ज्ञाने ज्ञान का अर्थ पर ज्ञान जो है ये हमारे स्वरूप भूतों के विद्यमान है न्याय कुछ वस्तु की प्राप्ति तो नहीं होती है श्रुति वाक्य से ही ये जो हमारी भ्रांति श्रुति कुछ नया वस्तु प्रदान नहीं करती है कि बट इतना ही जो हमारे भ्रांतो बुद्धि को मिटा देती है भ्रांति से जो हम अपने ऊपर आरोप किया हुआ है उन सब को हटा करके बस अपना स्वरूप क्या है यही बताते हैं नाम रूप और क्रिया ये तीन माया की महिमा है ये कप, हमेशा परिवर्तन होता रहता है एक ही वस्तु का नाम में रूप में और क्रिया में तो क्रिया करते परिवर्तन होता रहता है परंतु उसी के अंदर अनुशुत रहता है जो सचिदानंद है पर उसकी कोई परिवर्तन नहीं होता तो जिसकी परिवर्तन नहीं होता वो सत्य वस्तु है वो नित्य है और जिसकी परिवर्तन होता रहता है वो मिथ्या वस्तु अनित है उससे हमारा अभिष्ट शब्द नहीं हो सकता कल हम लोग दस तक पढ़ लिए थे वाच और बाच ठीक असत अन्न हमें दिखाई पड़ते हैं जैसे कोई दिखाई पड़ते हैं तो ने कोई को देखा मतलब आँख के ऊपर आश्रित रूप है रूप के ऊपर आश्रित नाम है और नाम के ऊपर आश्रित क्रिया है इस प्रकार नाम रूप और क्रिया एक दूसरे पर आश्रित है अन्य नहीं कलता बस एक कोई एक पिंड को आंख ने देखा तो इसका क्या नाम होगा उसमें ये सब कल्पना करते हैं कृतो वर्ण यथा शब्द जिस प्रकार मान लीजिए जो वर्णमाला वो भी जो है रेखा एक दो अथवा कोई वर्णमाला उससे हम कोई शब्दों को बना करके अथवा कोई अर्थ करके उसके उसके कोई विषय को हम समझते हैं वर्ण कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है वो परिवर्तन होता ही रहता है पर को बोध करा देता है, ठीक इसी प्रकार से ये जगत में पारमार्थिक नहीं होते हुए भी वो वस्तु उसका बोध कराने में मदद करते हैं, बोध में मदद करते है इतना ही मात्र जो है यहाँ पे अभिष्ट है शब्द बुद्धि जगत्सर्विबुद्धि दृष्ट चापी जूप जब कोई बुद्धि जब कोई वस्तु के सामने आया वस्तुआक्य बुद्धि हैं क्या दिया? वो क्या क्या क्या क्या क्या वो है है है है उसका नाम विकल्प करते रहते पहले निश्चय ये ये सच्चिदानंद तो उसमें लाभ नुकसान सब मन उधर जाएगा ही नहीं इसलिए होते नाम रूप पर अर्थ क्रिया करिता है ये बुद्धि की महिमा है पिंड आपने पहले देखा तब तो बुद्धि इसका क्या नाम है क्या तो विकल्पना बस ये सारा जगत, जगत वहाँ पे कुछ वस्तु है उसका विकल्प करते रहते और इससे लाभ होगा इससे नुकसान होगा हमसे भिन्न है जिससे लाभ होगा वो चाहिए जिससे नुकसान होने की संभावना बुद्धि निर्णय कर लेते से भाग जाते है। इसी राग हैं और जन्मांतर इस संस्कार से इस कल्पना को हम और प्रमोट करते जाते हैं और फलत तो हम बंधन में फंसते हैं बंधन में फंसते ही जब कभी भी कोई नया वस्तु द्याक के सामने आया तो बुद्धि कई प्रकार को देख करके, जैसा कल्पना जैसा कर लेते हैं तद अनुकूल व्यवहार करते हैं और उस हिसाब से अंदर संस्कार जाते हैं और संस्कार जाते हैं तो फिर जो है उस अत अनुकूल दोबारा त्रिबारा ये संस्कार बना करके एक प्रारब्ध भोग करते करते फिर नया प्रार्थ उत्पन्न कर लेते हैं इसी इसी संसार बंधन के लिए हेतु बन जाते परिवर्तन हो रहा है सचिन मात्र न कल वेदी सद असत्यतो सचिन मात्र न कल वेदश्चा सद कल इसलिए यही समझना ठीक रहेगा क्या असत्यतो युक्त ये जो राम रूप और अर्थ क्रियाकारिता है ये कोई पारमार्थ वस्तु तो नहीं है सचिन मात्र न कल परंतु केवल मात्र सच्चिदानंद ही जो नाम रूप के अंदर अनुसृत है वो कल्पित नहीं है उसी के ऊपर सत्य के ऊपर ही सारा चीज कल्पित है एकमात्र जो है शुद्ध जो शुद्ध, जो शुद्ध ज्ञानात्मक जो अस्तित्व है अथवा जो अपने अस्तित्व को छोड़ता वो ही एकमात्र रियल है और बाकी वो जिस नाम रूप के साथ वो दिखाई दे रहा है वो अनरियल है इसलिए भगवान पड़ता है इसलिए कब हटेगा वो मन से जब मन निश्चय कर लेगा कि ये कोई पारमार्थिक वस्तु तो नहीं है ये तो बुद्धि ने कुछ रूप देखा फिर उसके ऊपर अब देखिए ना हिमालय तो हम सभी देखते हैं परंतु उसके साथ बुद्धि और मानसिक विकार सबका अलग अलग है कोई हिमालय को से जड़ी बूटी चुराने के लिए आते हैं कोई हिमालय में ट्रैकिंग के लिए आते हैं कोई हिमालय में वो शेर मतलब हिरण मारने के लिए जाते हैं कोई हिमालय में मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं इसीलिए अलग अलग व्यक्ति की वस्तु तो एक होती हुए भी भावना सबका अलग अलग होते हैं इसीलिए वेद वेदश आद्य वेदम चु कल जो ज्ञान जो पहले जिसके ऊपर हमने वेद वस्तु के ज्ञान हमें होता है वही ज्ञान ही एकमात्र शो वस्तु है और इसीलिए जैसे घट है पट है मट है इस प्रकार से हम घट पट मट को छोड़ करके है को जो शुद्ध है को समझना इसी प्रकार मैं घट को जाना पट को जाना मठ को जाना हिमालय को जाना गंगा मा को जाना तब ये वस्तु होता है मैं घट को जानता हूँ पट को जानता हूँ मकान को जानता हूँ पर अब जो है उपाधि को छोड़ करके ये जानना क्या वस्तु है इसको इसमें स्थिर होना है इस तरह तब क्या हो जाएगा वो सत और उस सत्य जो मतलब कॉन्स एग्जिस्टेंस जो है ना यही जो है यथार्थ पारमार्थिक है बाकी नाम रूप के साथ मिल करके जो वस्तु तो की नाम और उसका रूप और उसका ज्ञान ये जो होता है वो नाम रूप का ज्ञान और नाम रूप का अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्त और उसका ज्ञान नाम रूप के साथ हो रहा है परंतु शास्त्र अथवा भगवान भाष्य अगर यही दिखा नाम रूप के माध्यम से अस्तित्व और उसके ज्ञान इसको समझ करके अब नाम रूप को छोड़ करके केवल अस्तित्व के, के अनुभव करो ये अस्तित्व की ज्ञान बस यदि अस्तित्व के अनुभव हो जाता है शुद्ध अस्तित्व वही जो है जीवन मुक्ति स्थिति और वही हमारा पारमार्थिक स्वरूप है इसलिए वेदि वेदम चु कल्पिता जितना जानने योग्य वस्तु है तो वो सारा कल्पित है इसलिए श्रुति बोलते हैं आत्मावार्य द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य तो निजी आत्मनिहारे सर्व सर्वविदम विदिता भवती क्यों कि आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है उसी के ऊपर सारा चीज क्योंकि जैसा हमारे चांद को सूत्र में दिखाया सदैव स्वमेदम अग्र और वहाँ पे एक विज्ञान सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा करते हैं तो सत तत्व को जानेंगे सत्य की सारी विवर्त को हम जान सकते हैं थे। ठीक इसी प्रकार जो पहले विवर्त के माध्यम से यदि अभी हमको क्या है कि हमको विवर्त सहित सत्य दिखाई पड़ रहा है विवर्त वस्तु का ज्ञान भी हो रहा है तो ये जो नाम रूप के साथ वस्तु की अस्तित्व और ज्ञान इसको हम पहले समझ लेते हैं अब जो है नाम रूप रहित जो अस्तित्व के स्फुरन ये जो है आत्मज्ञान है ये आत्मज्ञान है इसीलिए ये समझने के बाद जानने के बाद हमेशा ये नाम रूप रहित इसी को पर यदि आप थोड़ा चिंतन ध्यान करते रहेंगे तब तो आपके अपने आप अपना स्वरूप का विस्फुरन हो जाएगा बस यही तो मेरा स्वरूप है इसलिए यहाँ पे वेद वेदम चुना जितना वेद वस्तु है जानने जो वस्तु कल्पित है इसलिए परंतु वस्तु के साथ ही हमको अस्तित्व वस्तु के ज्ञान होते हैं इसलिए इन दोनों को छोड़ करके हमको जो हमारा अस्तित्व की बोध शुद्ध अस्तित्व की बोध ये साधना है साधन पूर्वक इसी को पहले अस्तित्व के वस्तु के, के साथ मिलकर के वस्तु से तत्व बुद्धि हटाने से स्थिति को प्राप्त करते हैं तो आगे देखें न शपने सर्वं ये न पश्यति सीद सर्व तो मेन पश्य त चक्षुशतीोत्र शुणोती सोत्र शुत्रम, गतिभाघ्रन तथे चनस्पर्शने च मन्चन्न तथेन्द्रियम ये जो है कि जिसके द्वारा हम जानते हैं और एक जानने वाला होते हैं और एक जानने योग्य वस्तु होते हैं जो सब को जानता है जानने वाला जानने वाला को समझना चाहिए क्यों जानने योग्य वस्तु सामने दिखाई दे रहा है और जिसके माध्यम से हम जानते हैं इंद्रियां उसको भी हम समझ में आता है परंतु जो जानने वाला है वो परिच्छिन्न अहंकार के साथ मय मय करके बोलते हैं तो शुद्ध जानने वाला व्यापक है नान तो दृष्टा नान नो तो श्रोता इस प्रकार से इन करणों की व्यापार को समझना है हम भ्रांति से मन में करणों में शरीर में मैं आरोप करके व्यवहार करते हैं हम लोग परंतु जब कोई पूछता हैं नहीं नहीं मेरी आँख खराब है मेरे को कान से मेरे कान में सुनाई नहीं दे रहा है ठीक है भाई मेरी कान अथवा आँख काम नहीं कर रहा है परंतु फिर हम अंधा हूँ मैं बह रहा हूँ ये क्यों बोलते हूँ क्योंकि वो तो शरीर की इंद्रियों के धर्म है मेरी इंद्रिय जो है ठीक नहीं है मैं उसको देखने वाला हूँ मैं वो नहीं हो सकता हूँ इसको समझाने के लिए इस श्लोक चौदह पंद्रह ये सब आसान श्लोक है कि ये न्यक्ति सभी जिसके द्वारा जाना जाता है और वो तो जानने वाला जो सबको जानते हैं वो ज्ञान स्वरूप है बस इतना है बाकी सपने में जैसे सब कुछ माया से दिखाई पर इस पर जागृत में भी सपन में जैसा अब सापनिक चक्ष सत्य होता है कि आप कल्पना करते हैं सब कल्पित होता है सपन वस्तु केवल सपन दृष्टा सत्य है वहाँ पे बाकी सारा कल्पित है इसी प्रकार जागृत में भी जितना इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं वो सारा मिथ्या है केवल इंद्रिय और तत्त विषय केवल देखने वाला वही दृष्टा वही एकमात्र सत्य वस्तु है और जिस की तरह देखते हैं उसको आँख बोलते हैं जिसको द्वारा सुनते हैं उसको कान बोलते हैं जिसको द्वारा स्वाद लेता है उसका रशन इंद्रियो बोलते हैं और ये इन सब के साथ अनुभूत है हैं जो सुख दुःख का अनुभव करने वाला मन बोलते हैं इस प्रकार ये सब एकादश इंद्रियों के बारे में वर्णन करते हैं ये कई बार हो गया आप लोग जानते भी है इंद्रियों की व्यापार को देखना समझना और तब क्या हो जाएगा ये सब दृश्य कोटी में आ जाएगा और इसलिए इंद्रियों की व्यापार के मेरे को तादात्म्य नहीं होना है क्योंकि मैं इन सब सबकी व्यापार को समझता हूँ ये सब दृश्य है मैं इसका दृष्टा हूँ ये सब दृश्य मैं इनका दृष्टा हूँ और दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकते हैं दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता दृश्य हमेशा दृश्य ही रहेगा दृष्टा हमेशा दृष्टा रहेगा और अनेक नहीं है एक ही है सभी शरीर में दृष्टा एक ही है साक्षी एक ही है प्रमाता को अलग अलग बोलते हैं क्योंकि वो अंतकर्ण उपाधि के साथ मिल करके होते हैं इसीलिए अंतकर्ण अलग अलग होने के कारण प्रमाता अलग होते हुए साक्षी भी बोलते हैं उनको प्रमाता भी बोलते हैं सर्वानंद भी बोलते हैं और उसी को ईश्वर भी बोलते हैं उसी को विराट भी बोलते हैं विश्व भी बोलते हैं उसी को तैजत भी बोलते हैं हिरणनगर में भी बोलते हैं केवल उपाधि के साथ एक ही तत्व अलग अलग नाम से अलग अलग अवस्थाएं व्यवहार करने के कारण ऐसा बोलते हैं तो जैसा सापनिक वस्तु पारमार्थिक नहीं है ये हम सभी को स्पष्ट समझ में आता है क्यों क्योंकि हमको सपनों में जब हम निद्रा स्वप्न सो जब हम सोने के बाद जब निद्रा में देखते हैं तब तो उसको हम मिथ्या बोलते हैं परंतु तो हमें ये पता नहीं है माया निद्रा में सो कर भी हम सब जागतिक वस्तु को देख रहे हैं फलतो जिस प्रकार वो स्वप्न अवस्था में सापनिक वस्तु मिथ्या होती है इसी प्रकार इस माया निद्रा में सोए हुए जीव जो जागतिक वस्तु को अपनी इंद्रियों के द्वारा देख करके कर सही मान रहे हैं सपने में भी तो अब इंद्रियों के द्वारा ही देखते हो जैसे वहाँ पे सापनिक वस्तु इंद्रियाँ सब कल्पित है वस्तु भी ठीक इसी प्रकार जागृत में भी सारा वस्तु इंद्रियाँ इंद्रियों की विषय और जब वस्तु नहीं है तो वस्तु के ज्ञान भी कैसे सही होगा राज्य को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को देखकर करके मैंने सर्प देखा वो सर्प सच्चा वहाँ पे विद्यमान है परंतु शब्द बाद में जब हम अपने आप ही देखते हैं कि वहाँ पे सर्प तीनों काल में नहीं था तो हम खुद ही अपने आप बोलते हैं जो का बोध हुआ था ना वो गलत था इसलिए क्या हो गया कि ये जो विषय सापनिक विषय सापनिक ज्ञान और दोनों ही मिथ्या होता है और उसमें देखने के लिए जो करण वो भी मिथ्था होती है परन्तु केवल मात्र स्वप्न दृष्टा के की कभी व्यभिचार नहीं होता की होता किंतु रहता है के के कारण कारण मिथ्या है है और होने उसमें तो नहीं जैसा स्वप्न में होता है वैसे ही जागृत ज्ञानिकल बुद्धिस्थ व्या भ्रांता ठीक इसी प्रकार सपनों में हम क्यों देखते हैं वस्तु को जो संस्कार अंदर जाता है जिसके प्रति हमारी अथवा अथवा अधिक राग होता है स्वप्न में हम उस वस्तु को सामने देखते हैं अरे भाई ऐसा ही जागृत वस्तु संसार में कितना वस्तु कहाँ क्या हो रहा है ये सब हमारे हमको नहीं करता हमारे मन जहाँ पे मेरी है वो एक ठप्पा लगा दिया बस वही हमारे लिए बंधन के हेतु इसलिए होता है जिस प्रकार मन जहाँ जहाँ सपने में देखते रहते हैं इसी प्रकार जागृत में मन जहाँ जहाँ मेरापन लगा दिया बस वही हमको जो है बंधन के हेतु जागृत जथा भेद ज्ञानस विकल्पित जागृत में जो भेद दिखाई पड़ता एक एक ज्ञान के ऊपर ही ये सारा सपने में जितना सारे भेद दिखाई पड़ते हैं विशेष सब मेरे ऊपर ही दिखाई पड़ते हैं जागृत काल में जितने सारे भेद दिखाई पड़ते हैं वो सब उस सत के ऊपर दिखा ही दिखाई दे रहे हैं सारा चीज उस सत के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सत्य तो विद्यमान है और बाकी माइंड प्रोजेक्ट करता है उसके ऊपर और सत उस रूप में दिखाई देने लगते हैं सत्य रूप में दिखाई देने लगते हैं इसलिए जागृत स्था भेद ज्ञान से विकल्पित बुद्धिस्थ पे है वो हमारे बुद्ध मन में अंतकर्ण करण चीज को बाहर आत्मा की प्रकाश से और आत्मा की परत में देखते रहते हैं इसी प्रकार से बुद्धि में स्थित वो बाहरी जगत की जो संस्कार वो उसको वस्तु को देख करके अभिव्यक्त हो जाते हैं भ्रांता तृष्णा उद्भव किया उद्भव क्रिया भ्रांति से तृष्णा थी हमारे मन में उस वस्तु को जिस प्रकार मरुभमि में मरीशिका में पानी दिखाई पड़ता क्यों तृष्णा है हमें प्यास लगी है भ्रांति से उस बजरी को ही हम पानी समझ करके प्रयास करिए है, दौड़ते हैं इसी प्रकार जागतिक वस्तु की तृष्णा मन में बैठी हुई है उसके पीछे हम दौड़ते हैं अरे ही हमारे बंधन के लिए हेतु होते हैं इसलिए होता है कि भ्रांतिया तृष्णा उद्भवक भ्रांति से जो तृष्णा है तृष्णा से अविद्या काम कर्म और उसका फल तो अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान से से से क्रिया, क्रिया क्रिया का फल उद्भव भ्रांता जिस प्रकार में केवल है, इसीलिए बार बार जागृत जागृत को दृष्टांत बना कर समस्त उपनिषम देखना आत्मतत्व को प्रतिपादन करने के लिए केवल यही प्रक्रिया या तो जागृत सप्न सुप्ति का अवलंबन लिया और कहीं भी पंचों को विवेक किया और सारा सृष्टि एक तत्व से गुठा हुआ इसलिए सृष्टि में अध्यारोप के आरोप कर उस एक तत्व को समझा देते हैं यही कार्यकरण प्रक्रिया बस टोटल उपनिषद में इसी के सहारे आत्म तत्व को समझाया गया है जागृत सप्न का हम सभी का अनुभव है और उसको हम अनुभव करते रहते हैं उसमें आनंद भी लेते रहते हैं उसी से हमारा संस्कार उत्पन्न होता है तो इसीलिए इस जागृत शब्द को अवलंबन करके उसमें जो परिवर्तन है बार बार व्यविचार करता रहता है बार बार परिवर्तन होता रहता है वो वस्तु तो सब नहीं है परंतु जो अपरिवर्तनी होता तो जागृत स्वप्न तीनों सुषुप्ति तीनों अवस्था में समान रूप में विद्यमान रहते हैं वो जो है जो आत्मा स्वरूप है इसको दिखाने के लिए हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं और इसमें इसके माध्यम से ये भी समझाते हैं क्या जिस प्रकार सपने में देखा हुआ सारा वस्तु मिथता है क्योंकि वो उठ करके उसका कोई उपयोगिता नहीं है इसी प्रकार से जागृत में देखा हुआ सारा वस्तु ना वो भी मिटता है यदि एक बार भगवान में मन लग जाता है ना तब तो फिर इस सारा वस्तु का कोई उपयोगिता नहीं रह जाता कुछ भी नहीं रहता स्वपने तद्वत प्रबोधि जो बहिश्च अंत तथे आलिख्य तद जो वचा। ताद ताद जिस प्रकार आध्ययन तदन्योद्रेय पे मरा दृष्टांत तो बड़ा सुंदर देता है ये जे राइटिंग एंड रीडिंग ये दुष्ट के ऊपर आश्रित है है रीडिंग आप तब कर सकते हैं जब कुछ राइटिंग हो आज जब आप कुछ ना कुछ पढ़ लिया तो आप कुछ लिख सकते हो ये, रा, ये राइटिंग तो और जहाँ का भी अस्तित्व होगा वो जो है मतलब पारमार्थिक वस्तु नहीं है जो किसी का आश्रय नहीं लेकर के सब स्वतंत्र तो रूप में श्रद्ध होता है वो एक मात्र पारमार्थिक वस्तु है ये चीज भी एक अच्छी तरह से वेदांत रूप समझाए जो चीज बिना किसी के आश्रय आप लिए में सिद्ध होता है, वो बस्तु होता है। और जो बस्तु की जिसके माध्यम से सिद्ध हो रहा है वो नहीं होगा जिसका तो अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए पारमार्थिक वस्तु नहीं है इसी प्रकार स्वप्न में देखा हुआ वस्तु स्वप्न काल में ही दिखाता है स्वप्न का आश्रय करके स्वाप्निक वस्तु सिद्ध होता है इसीलिए स्वप्न इसी प्रकार जागृतकालीन इंद्रियों को और हमारी मनोबुद्धि को लेकर के जागृतकालीन वस्तु तो सिद्ध होता है स्वतंत्र तो नहीं होता इसलिए जागृत वस्तु तो भी नहीं है जागृत वस्तु तो भी नहीं है परंतु इनकी उपयोगिता यही है कि इसके माध्यम से आप आत्मा के यथार्थ स्वरूप तो का बोध हो जाता है जिस प्रकार देखिए वन टू थ्री फोर ये जो डिजिट है ये डिजिट जो है अपने आप में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों करते हैं अपने आप में रेखा अपने आप में अंक मिथ्या होते हुए भी एक शंखा का बोध करा देते हैं जिससे हमारे व्यवहार चलते हैं इसी प्रकार जागतिक वस्तु भी जो है अपने आप में मिथ्या होते हुए भी ये जगत के अंत स्थित जो सृष्टिकर्ता उसका आनंद को बोध करने में मदद करते हैं रेखा हुआ फिर जो है आपका वो जो अल्फाबेट्स होते हैं अलग अलग भाषा में अलग अलग अल्फाबेट्स है तो अलग अलग अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स अपने आप में मिथ् होते बे विचार करते हैं परंतु मान लीजिए किसी नाम किसी जगह पे हम जल बोलते हैं किसी एक वस्तु को बंगाली में हिंदी में संस्कृत में कहीं पे नील बोलते हैं कहीं पर तो बोलते हैं इस प्रकार से अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलने पर भी एक वस्तु का तो वो जो अलग अलग भाषा अथवा शब्द अथवा अल्फाबेट वो मिथ् होते हुए भी एक वस्तु का बोध कराता एक लिक्विड फॉर्म का समथिंग दैट जल का बोध कराता इसी प्रकाश से ये शास्त्रित जो शब्द है ये सब एक परिवर्तनशील होते हुए भी इस सब के माध्यम से वो इसके अंदर जो सच्चिदानंद उसका बोध होता है उसका बोध है और इस हमारे जा, संसार कैसे दिखते हैं यदर्थ कल्पे किसके लिए अब जिसके लिए सपने तदोध है जो बहिष्ठ अंत तथे बचा जिस प्रकार से अपने वैसा बाहर भी जैसा हम अपने अंदर का प्रोजेक्ट करते हैं इसी कारण जागृत में भी हम वैसे ही करते हैं भेद जदायादेद तत्म संतु तत्क्रतुर्भु प्रवत प्रपद्येद तत्म संत काम तत्क्रतुर्भुत्व प्रपद्यते अब जो है ये बोलते हैं जिस प्रकार से हम ज्यादा अयम कल्पित हमने भेद की कल्पना की सच्चिदानंद को नहीं देखकर के भेद की कल्पना की जैसे ही भेद की कल्पना की साथ साथ हमारे उसके प्रति एक राह और देश काम उत्पन्न होता है अच्छा प्रीति उत्पन्न तथा काम राग और देश की भावना उत्पन्न भक्त क्या है कैसे है क्या करता है ये सब चीज विचार उसके लिए आता है और फिर यदि हमारे अनुकूल होते हैं हम तो उसको प्राप्ति की इच्छा करते हैं वो हमारे उस वस्तु की प्राप्ति की संकल्प होती है काम तत्क्रतु। मतलब धयते हमने भेद बुद्धि से हमारे हमसे भिन्न वस्तु की कल्पना की भिन्न वस्तु की कल्पना करके फिर उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा अथवा उससे छुड़ाने की इच्छा इन दोनों में लगा हुआ है इसलिए आप बोलते हैं जथा क्रम तथा तत्क्रतुभूत जो भी किया बार बार कारण दिखाई पड़ता है अज्ञान के कारण अविद्या काम कर्म अज्ञान अज्ञान से वासना वासना कर्म और कर्म के फल के रूप में फिर एक नया शरीर यही अनाधिकल से भवरूप में हम घूमते रहते घूमते रहते इस प्रकार से जब मन कोई पिंड को देख करके बुद्धि को विचार करने लग जाता, लगे तथा अनुकूल नाम रूप और अर्थ क्रिया करता, आरोप करके फिर उसकी प्राप्ति अथवा उसके दे सी नई समाचार चला जाता है जदा जदा एयम कल्प जिस समय ये भेद की कल्पना करते हैं तथ क्राम उस, उसके वासना करते हुए तथा कृत फिर उसके संकल्प करते हैं था, काम था था, को तो था कुछ जैसा अनुकूल संकल्प करके उसको प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं ही उसका के लिए बनते हैं। इसलिए सब जगत ये जो भी कुछ है उस अधिष्ठान सत को नहीं जानने के कारण बुद्धि ऐसा विकल्प करते रहते हैं अविद्या प्रभवम सर्वम असत जगत दृश्यते तदत्ता दृश्यतेषुप्तेन सर्वं अबिद्याभव सर्वत्यम असतस्माद जगत् तदत्ता दृश्यते जस्मा सुषुतेन सर्वं ये सारा संसार अज्ञानमें अज्ञान से अधिष्ठान तत्व की अज्ञान ही उसके ऊपर भ्रांतो वस्तु की कल्पना करने में हमें मजबूर करते हैं इसीलिए अविद्या प्रभावम सर्वम देखिए जो एक व्याप्ति दिया था जिस प्रकार मृत्यु का सत्य घट सत्यम मृत्यु का अभाव घट अभाव अन्याय व्यति देख इसी प्रकार रज्जु सर्प की रज्जु की अज्ञान के कारण रज्जु सर्व की भ्रांति होती है और रज्जु सर्प रज्जु की अधिष्ठान की अज्ञान मिट जाने पर भ्रांति सर्प नहीं दिखाई पड़ता है यानी कि रज्जु के ऊपर दिखाई सर्प अभाव इसी प्रकार सत अज्ञान सत्य जगत सत्यम सत अज्ञान अभावे जगत अभाव सत्य का ये जो अन्याय व्यतिरिक माध्यम से ये जगत अज्ञान कल्पित है ये निश्चय होता है जगत अज्ञान की महिमा है इसलिए अविद्या प्रभाव सर्वम सर्वम असत तस्मादितम जगत इसलिए ये जगत जो है असत समान है मात्र होती है परंतु इसमें पारमार्थिकता नहीं है त्रश्य तेज उस रूप में सत्य जो है उस रूप में दिखाई पड़ता है परंतु सुक्षुप्ते में जनग्रहते व्यविचार करते है अवस्था में कुछ भी नहीं रहता इसलिए इंद्रियों की कल्पना से मन ही उसको कल्पना करते हैं मन फंक्शन बंद करते दे तो जगत नहीं दिखाई देगा आपको यदि जगत कोई पारमार्थिक सत्य वस्तु होता तब इसलिए जब हम किसी के माध्यम से जो वस्तु की जानते हैं पहले बोल करके वो सत्य नहीं होता आत्मा किसी के माध्यम से नहीं जाना जाता इसलिए वही एकमात्र पारमार्थिक वस्तु है तदवता दृश्यते जस्मात सुषुते नचगरी देखो ये सब व्यविचार करके में कोई भी आत्मा की व्यविचार नहीं होता और जो व्यविचार करते हैं वो मिथ्या मिथ्या होता है वो सत्य ऊपर सारा कल्पित है इसीलिए अविद्या वो सत्य स्वरूप के अज्ञान के कारण ही जगत दिखाई पड़ते है असत्यम तस्माती जगत, जगत असत्य इस प्रकार से मान्यता इसलिए अज्ञान से ये जगत दिखाई पड़ता है और सुश्रुति काल में अज्ञान तो रहते हैं इंद्रियों फंक्शन नहीं करते हैं इसे तो नहीं दिखाई पड़ते इस प्रकार यहाँ पे श्रुति दोनों प्रकार से निरूपण करते हैं विद्या विद्य श्रुति प्रकृति तस्मा प्रयत्न शास्त्रे विद्या विधीये विद्या विद्या प्रोकिन तस्मा प्रयत्न शास्त्रे विद्या विधीये ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है यही शास्त्रों ने बताया शास्त्र ने बताया शास्त्र प्रत्येक एकत्व अन्न ना। और हमारा जो क्या है एक से भिन्न जो बुद्धि होता है ना धियो ही ना हम लोगों के जो भेद बुद्धि होते है वही जो है एकत्र से भिन्न वही अज्ञान है और इस शास्त्र ने दिखाया तस्मात सर्व प्रयत्न ना इसीलिए शास्त्र हर प्रकार से विद्या को विधान करते हैं मतलब इस विद्या मतलब एकत्व बुद्धि भेद बुद्धि अज्ञान है और एकत्व बुद्धि ज्ञान है इसलिए शास्त्र हर प्रकार से इस एकत्व बुद्धि तो हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो जाए कैसे हम वहाँ पे दीर्घ निष्ठावान हो जाए शास्त्र यही प्रक्रिया को दिखाते हैं शास्त्र इस एक आज देखिए संसार में जितने सारे जहाँ सारे अनर्थ और लड़ाई झगड़ा होता है होता क्यों है वह वो वैसा है वो ऐसा ये ब यहीं से हमारी परेशान मैं अकेला मैं, मैं कुछ भी लड़ाई नहीं है कुछ झंझट नहीं है कोई परेशानी नहीं है यदि संसार से यदि ये जो है मतलब क्या बोलेंगे कि अशांति अथवा दुख को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि एकत्व तो बुद्धि को दृढ़ कर एकत्व तो बुद्धि को दृढ़ निष्ठा कर जहाँ कहीं आपको भेद बुद्धि है, वहीं से आप जो है ब्रह्मतम सर्वम तत्पराधा जो अन्यत्र आत्मा न सर्वम वेद उस वस्तु के जो भी कोई वस्तु को आप अपने से भिन्न रूप में देखेंगे उसी के द्वारा आप पराजित हो जाएंगे वृद्धा नक्षत्र बोलते हैं सर्वम तम परादात जो अन्यत्र आत्मा न सर्वम वेद आत्मा आपने से भिन्न करके जो किसी वस्तु को जानता है वो जो है उसका द्वारा पराजित हो जाते हैं पराजित मतलब यही पराजित होता है पराजित क्या है कि मन में राग देश उत्पन्न करके उसको यही उसका पराजित हो जाना ही है तो मतलब लड़ाई और कुछ नहीं है उसके प्रति विचार उसके प्रति राग उत्पन्न हो करके फिर जो है उसको प्राप्ति की होता रहता है। ये शास्त्र से जाना जाता है इसलिए तो हम लोगों से एक से भिन्न तो बुद्धि है इसीलिए सर्व तस्म सर्व प्रयत्न इसलिए हर प्रकार के प्रयास के तरह शास्त्र विद्या विधि शास्त्र में ज्ञान को यद्यपि ज्ञान कोई विधान करने योग्य वस्तु नहीं है यहाँ भी थोड़ा सा शास्त्र दृष्टि पर मैं बोलता हूँ विधान तो उसके लिए होता है जो अपने से भिन्न वस्तु की प्राप्ति की प्रयास आदि होता है उसके लिए ये करो ये मिलेगा परंतु ज्ञान जो है अपना स्वरूपभूत होकर के विद्यमान रहता है इसलिए इसके लिए विधि नहीं होती परंतु शास्त्र ये दिखाते हैं क्या दिखाता है कि जो है ये करो और ये ना करो क्योंकि उससे क्या होता है ताकि हमारा मन भगवान की ओर घूमे भगवान की ओर जाए और जो ईश्वर की ओर जाएगा तो ईश्वर साक्षात हमारे अंदर अंतर्जामी रूप में बैठे हुए हैं वही साक्षी रूप है वही अंतर्जामी है और वही निर्गुण निराकार का निर्विशेष भी है वो ईश्वर के पास है तब अनुभव तो में आने लगती है इसलिए हर प्रकार से शास्त्र जो दिखाया कि बस एकत्र बुद्धि को दीघ करे निष्ठा के साथ उसी में मन को निश्चय करवा दो कि संसार में आपने फिर दूसरी बात एक या आप की सब की है, भी चीज़ है में कर ले कुछ भी काम नहीं आता तो इस समय जो शरीर धारण करने के लिए जितना चाहिए उतना थोड़ा रख के बाकी सारा दोस्तों तो यहीं के परा रहेगा क्या करने आ गया और जीवन उस विषय में चिंता करके उस विषय में ले करके आगे बढ़ाने से बस जितना समय बचा है जैसा शास्त्र ने दिखाया इसी प्रकार से अपनी असंगता पूर्णता व्यापकता इसको लेकर के हमेशा मन को बना के रखे तब क्या हो जाएगा कि जो है धीरे धीरे उस भाव में आप स्थिर हो जाएंगे और इस भाव में स्थिर होना है जीवन मुक्ति स्थिति है आगे देखिए बोलना चित्ते ही आदर्श बद जस्मा शुद्धे विद्या प्रकाश अयमरनित यो भीत शोधनम शास्त्र ने क्या दिखाया चित्ते ही आदर्श वस्त शुद्धे विद्या प्रकाशते यमेरन योभीत शोधनम यद चित्त शुद्धि हो जाते हैं चित्ते शुद्धे सती विद्या प्रकाशते जस्ट जस्ट चित्ते शुद्धे शते विद्या तो क्या दिया तस्मात आदर्श आदर्श के संबंध में जिस प्रकार दर्पण के ऊपर धूल जमा हुआ है ये दृष्टांत तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के तृतीय अध्याय में दिया ये है धूमे न जथा दर्शो मरण जथोलन आवृतम गर्भम तथस्ते न इधम आवृतम तुझके द्वारा ये आवृत है दोनों यहाँ पे प्रणाउन प्रयोग कर दिया तो आगे अपने बोलते हैं तथा अवृतम ज्ञानमेतेन में ज्ञानी नित्य वैरे काम रूपे न कौत दुष्पुर न अल तो ये जो है अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत अज्ञान मतलब तो वाषण वासनाओं के द्वारा ज्ञान आवृत रहता है ज्ञान यहाँ रहता है चित्त शुद्ध होने पर वो वासना ना सुनने पर वो ज्ञान स्वयं अपने आप हो जाता अधिकारी को समझाने के लिए धूमे न अब्रिय बि जिस प्रकार धुआ के द्वारा बन्नी अवृत होती है धूमे न अब्रिय बनि जर्श मले न चल जैसे आदर्श धूल के तरह आवृत होता है ज, उल्वेन गर्भ गर्भम, जिस प्रकार जरायु के तरह गर्भ में शिशु बच्चा आवृत रहता है तथा तेल इधम आवृतम इसी प्रकार से वासनाओं के द्वारा ज्ञान आवृत है जिस प्रकार देखिए धुआं के तरह जब अग्नि आवृत होते हैं वहां पे क्या करना पड़ता है थोड़ा सा धुआं में हवा लगाओ अग्नि निकाल आते है अग्नि व्यक्त हो जाता है यहाँ पे उत, उत्तम अधिकारी है तो क्या होता है थोड़ा सा बुद्धि में शुद्धता की हवा लगाओ तब तो ज्ञान अभिव्यक्त हो जाएगा भगवान नाम की हवा लगाओ थोड़ा सा बुद्धि में बस तब क्या हो जाएगा ज्ञान अभिव्यक्त हो जाएगा उत्तम अधिकारी के लिए भगवत नाम की हवा से अच्छा यदि ये नहीं है मध्यम अधिकारी और दर्पण के ऊपर धूल जमा हुआ है तब क्या करना पड़ेगा कोई कपड़ा लाना पड़ेगा फिर धूल को थोड़ा रगड़ के साफ करना पड़ेगा तो अपना प्रतिबिंब स्पष्ट उसमें दिखाई देने लगेगा ठीक इसी प्रकार हमारे रूपी दर्पण में बासुण की धूल जमी हुई है।, है तो धुआं निकल जाएगा यदि तो क्या करना पड़ेगा नाम जप की भगवान की नाम जप की कपड़े से उसको घिसना पड़ेगा उसके यहाँ पे बोलते हैं जमेर निति जगत तप शोधनम की यम नियम का करो और नित्य जो है यज्ञ भावना से और तपस्या के द्वारा तप क्या वर्ण और कर्म को निष्कम भव से करने तप है इसके द्वारा चित्त शुद्धि होती है तो दो दृष्टांत तो ये दिया भगवान ने अतिष्ठा दृष्टांत तो दिया यथल उल्बेन वृतम गर्व हम जिस प्रकार की मातृगर्व हम शिष्य जैसा ढका रहते हैं समय अनिवार अपने आप अभिव्यक्त तो होते हैं जो उसका प्रोसेस है वो उसको मतलब कठिनाई सहन करना पड़ता है ये सब जो है हमारा ज्ञान जो है हमारे अंदर वो विद्यमान है तो उसको अभिव्यक्त होने के लिए समय चाहिए उसके लिए साधन चाहिए तब जा कर के समय आने पर अभिव्यक्त होता है तो यहाँ पे तथा तेन इदम आवृतम चतुर्थ पद में उसी प्रकार से तेन उसके द्वारा ये आवृत मतलब तेन अज्ञाने ना इधम ज्ञानम आवृतम तेना अज्ञाने ना इधम अज्ञान को अज्ञान नहीं दिखाई पड़ता अज्ञान की काज दिखा काम दिखाई पड़ता है भाषणा मतलब तो भेद बुद्धि भेद बुद्धि से एकत्व बुद्धि आवृत रहता है इसलिए एकत्व बुद्धि उत्पन्न होते भेद बुद्धि मिट जाता है एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने के लिए आसान नहीं है पहले हमको यम और नियम के साथ रहना पड़ेगा फर्स्ट यम नियम नहीं करेंगे और साधन कर लेंगे नहीं हो सकता इसलिए यम पैल भाषा कर पकड़िए और साधन नित् करना है मतलब त्याग की भावना। कर्म तो है, वो है। परन्तु, अनेनो कामतु। सभी जीव के इरेस्पेक्टिव कर्म पर सामान्य अच्छा गुण दे करके सब को भेजा वह है एक यज्ञ भावना एक त्याग की वृत्ति परंतु जैसे जैसे हमारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन आता है ना उस त्याग की मृत्यु को भूल जाते हैं और शरीर में हो हो करके तो हो जाते हैं ये उस उस होकर को भावना को बना रखना है और तप होके हमारा वर्ण और अश्रमभित कर्म को यदि हम निष्कम भाव से करते हैं वो हमारी चित्त शुद्धि के लिए हेतु है बनते हैं हर जगह पर जो है यही प्रोसेस हम जहाँ पे है जैसे भी है हमारा भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग के लिए पहला यहाँ से शुरू करना पड़ता है क्या एक संयमित जीवन जीना जम नियम अहिंसा मत अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य, परिक्र और इधर पे है आपका शौच संतोष तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानी ये दस चीज जो है साधन के अंत पाती है इसी को धर्म भी बोलते हैं तो इसको यदि हम पहले पालन करते हैं तब जा कर के जो हमारी तय की वृत्ति दे करके भगवान ने भेजा उस तय की वृत्ति के हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं मतलब तब संसार की कोई वस्तु की शरीर धारण के लिए जो वस्तु की आवश्यकता है बस उतना मत करके किसी की कोई अवज आवजता नहीं है और तब मतलब क्या है इस शरीर के लिए जिस शरीर के लिए भगवान ने जिस कर्म को विधान किया उस काम को निष्काम भाव से पालन करके फल इच्छा छोड़ करके सबसे बड़ा तप है मनुष्य भी इंद्रियानम एकाग्रम परमम तब ये भी बोला गया न तपस्तपित त्रह्मचर्चम तपस्तम कई प्रकार के तप की परिभाषा दिया हुआ है परंतु इंद्रियों को संयमित करके जीना और मन को एकाग्र करना सबसे श्रेष्ठ तप है इस तप के द्वारा क्या होता है चित्त की शुद्धि होते हैं दस्य शोधनम चित्त शुद्धि होते हैं चित्त शुद्धि होने के बाद शरीरादि तप कुरिया तद विशुद्ध उत्तम मनादि समाधान तत्व विशेषण हाँ यदि सब चीज पे दे रहे हैं कि शरीर तप कैसे करेंगे चित्त को शुद्ध कैसे करेंगे शरीरादि तप कुरिया तद विशुद्ध मनादि समाधान देह विशो विशेषण भगवान श्रीकृष्ण श्री भगवदगीता में वहाँ पाचने समझ में आता है तीन प्रकार की तप बोलते हैं शारीरिक तप मानसिक तप वाषिक तप और तीन प्रकार की तप में देव दीजो गुरु प्राग्ञ पूजनम शौच आर्जव ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोचते भगवद्गीता के सुनौते देव दिज गुरु प्राजन शारीरिक तप, तप, तप और मानसिक तप के बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण सुंदर बोला और आहार की शुद्धता ये चीज चाहिए जिससे की चित्त शुद्धि होती है क्योंकि आहार शुद्ध सत्य शुद्ध शुद्धि तो आहार के बारे में तब वहाँ पे रसनिग्ध स्थिर रिंद आहर का प्रिया आयु सत्य बलारग्य सुख प्रति विवर्धन रसनिग्ध स्थिर रिंद आहार सत्य का प्रिया ये सब चीज को हमको जीवन में बिल्कुल अपने जब तक हम इसको पूर्ण रूप से आदर पूर्वक अपना नहीं पाएंगे तब तक शुद्ध चित्त शुद्धि नहीं होती इसलिए शारीरिक तप क्या है बड़ों की पूजा करना और दूसरे को श्रद्धा करना अमानी मानध मान्य ये बहुत बड़ा एक मानसिकता होता है अपने आप मान की इच्छा नहीं रखते हुए अपने बड़ों को इज्जत देना अमानी मतलब जो कभी भी मान की इच्छा नहीं रखता मान दा, मानद मानम ददाते दूसरे को जाए भगवान भी ये विष्णु शास्त्र नाम में आया हुआ है भगवान की ये क्वालिटी है तो वो जो मान जो दुष्ट की सम्मानित व्यक्ति को सम्मान देना देव द्विज गुरु प्रज्ञ पूजनम सोचम आर्जम ये आता है और अमान्य मान्य यद्यपि वो मान्य मतलब वो व्यक्ति मान्य बन जाता है परंतु मान की आकांक्षा नहीं रखते हैं तो शरी, शरीर शारीरिक तप तो में भगवान श्री कृष्ण पे बोलते हैं देव दिवज गुरु प्रज्ञ पूजन सोचम ब्रह्मचर्यम अहिंसाचारी कर्तव्य है अच्छा और फिर मनोप्रसाद सौम्यतम मौनम आत्मविनिक्रम है न मन की प्रसन्नता मौन और इंद्रिय निग्रह भाव संशु मतलब अर्थम उत्तम जितना हो सके क्या तप करे देखो ये तप कोई कठिन नहीं है जिसका हम कर सकते है भगवान उसी को बोलते हैं और मनादि समाधानम तेह विशेषण मन आदि को जो है सम्मक रूप से एक जगह पर स्थिर करना उस उस शरीर में वो विशेषता होती है तो इस प्रकार से और आगे भी बोलना देखें मनुष्च इंद्रियानम जिकाक्रम परम तप तज्जा सर्वधर्मेभ्य स धर्म पर उच्यते मनुश्चंद्रियानम जयाक्रम परम तप तज् सर्वधर्मेभ्य स धर्म पर उच्चते महाराज इसी समय सारा बात करना है थोड़ा तो रुको ना दस पंद्रह मिनट इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है मन सहित इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है और ये जो है समस्त तत् धर्म तत् सर्वधर्मेभ्य वो जो है समस्त धर्म से श्रेष्ठ होता है स धर्म पर उच्चत्य इसको श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है वो yeah. सा जो है श्रेष्ठ है समस्त धर्माचरण से मंदिर जाओ पूजा करो भगवान को कुछ भी करो इन सभी धर्माचरण में से श्रेष्ठ धर्माचरण है इंद्रिय और मन को एकाग्र करना संयमित करना ये श्रेष्ठ धर्माचरण आचरण स धर्म पर उच्चत इसको श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है माना जाता है इसलिए ये जो बोला कि अंत चित्त शुद्ध के लिए दो प्रकार की तप एक शारीरिक तक एक मानसिक तत्व और तब कैसे करना है तो बोला अपने आप ही बताया इसलिए भगवद गीता की उस अध्याय को देखना शारीरिक अब मानसिकता कैसे किया जाता है उसको करते हुए हम जब ये शुद्ध होता है तब शुद्ध अंतकरण में आत्मा अभी भी विद्यमान है परंतु इस समय आत्मा वासनाओं से रंजित होकर के दिखाई पा रहे और फिर अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो आत्मा धीरे धीरे ईश्वर रंजित होकर के ईश्वर अन्य होकर करके, करके दिखाई देगा फिर और शुद्ध होगा शुद्ध आत्मा अभाव में अस्थिर हो जाएंगे परंतु वो ईश्वर को अवलंबन किए बिना वो शुद्धि लाए बिना सीधा सीधा शुद्ध आत्मा को देखना थोड़ा मुश्किल पड़ता है इसलिए ये सब जो है चित्त शुद्धि के लिए भगवत नाम भगवत नाम जब ध्यान और अपने वर्ण और अष्टम धर्म की पालन वो भी निष्काम भाव से पालन और मन की प्रसन्नता को बना के रखना वो क्या कर रहा है वो क्या हुआ इस भाव को छोड़ करके बस हमें अपना जीवन लक्ष्य को पहुंचना है हमें अपना जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है कोई अच्छा करते हैं तो उसके प्रता करो कोई बुरा करते हैं उसके लिए भगवान के पास प्रार्थना करो कोई दुखी है उसके लिए कुछ भगवान से प्रार्थना करो कोई सुखी है उसके साथ जो है उसका पुण्य को देख करके आनंदित हो हर्षित हो इस प्रकार से मन की प्रसन्नता को बना के रखो मन की प्रसन्नता से साधन होता है विक्षिप्त मन से अप्रसन्न मन से साधन नहीं होता इसलिए आप ये जो चीज की चित्त शुद्धि बिना ज्ञान नहीं होगा चित्त शुद्धि के लिए तप करना पड़ेगा तप किस प्रकार शारीरिक तप और मानसिक तप शारीरिक तप में जो जम नियम और मानसिक तप में जो मन को समाधान समाहित करना एकाग्र करना इस प्रकार से जब शुद्ध हो जाएगा तब आगे और बोलते हैं दृष्टम जागरित स्मृतम स्वप्ने तदेवती सुभाव चमात्मान परम पदम ये धीरे धीरे मन जितना शुद्ध होगा ना तब तो अपने आप ही जिज्ञासा होती है अंदर से कि वास्तविक तो मैं हूँ को कहा से आया कहा जाऊंगा भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों दिया बस वास्तविक तो ये जिज्ञासा कई व्यक्ति को क्यों दिया क्या काम है इससे क्या खाया पिया और वंश वृद्धि करके बस इसीलिए मनुष्य शरीर दिया और भी कुछ काम है क्या क्यों दिया भगवान ये जिज्ञासा तब उत्पन्न होता है जब अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होता है तब उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए तो अपने आप इंक्वायरी करने लगते हैं शुद्ध उसका अनुसंधान करते रहते हैं कि कैसे हम अपने जीवन लक्ष्य क्या है और जीवन के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो उसको मन में रखते हुए बोलते हैं दृष्टम जागृतम विद्याम सपनम तदेवतु जागृत में हम जैसा देखते हैं उसको स्मरण करते हैं वैसे ही हम देखते रहते हैं तदेव तु काल में कहते हैं दोनों का अभाव हो जाता है सम आत्मा परम पता उस समय जो आत्मा शुद्ध आत्मा जो शुद्ध रूप में वो तो जागृत कल में बैठ करके जागृत को ठीक से समझो और उसको अनुसार मन को हम बनाते हैं तो सपने में उसी को देखते हैं तो जागृत में बैठ करके भगवान चिंतन करो भगवान की चिंतन भगवान के रूप ध्यान ये सब करेंगे तो क्या हो जाएगा वही चिंता सपने में आएगा वृद्धार्ण्य उपनिषद में ऐसे कहते हैं यदि कभी आपको स्वप्न में ऐसा दिखाई दे कि मैं जो है इस पूरा सृष्टि का राजा हूँ राजा होते हुए भी, भी किसी के साथ कोई संबंध नहीं है सभी ऊपर विद्यमान तब समझना कि देखना गलत नहीं है सपना हम देखते हैं जागृत वाषण का इसीलिए जागृत वाषण से जितना आप आत्मचिंतन करेंगे अपनी असंगता और उज्जभाव को प्राप्त करेंगे क्या होगा अल्टीमेटली एक, ना एक दिन वो आपको सपने में आएगा और सपने मतलब जगत से मुक्त होने का इस मुक्त होने की होती रहेगी फल तो क्या हो जाएगा तत्नुकूल हमारा मन जो है वो उसे देखने लगेगा और जैसे ही स्वप्न देखना मतलब क्या है वो संस्कार मन में धीर होता जा रहा है तो जागृत में भी वही संस्कार फिर कम करेगा फिर जो है वो भंक्शन इतना धृढ़ हो जाएगा कि एक दिन तत्व को लाता है तत्व को लाता है ने बड़ा सुंदर बताया इस चीज को तो ये जो है कि जागृत काल शुभ स्वप्न काल हमारा ये प्रतिबंधक नहीं है प्रतिबंधक तो है जागृत काल को हम कैसे यूटिलाईज कर रहे हैं वो प्रतिबंधक है जाग भगवान ने जो भी कुछ बनाया हम हमको मुक्ति की ओर आगे बढ़ाने के लिए परंतु हम उसको अपना प्रतिबंधक बना लिया मन से अपना राज्य को बना करके इसीलिए जागृत काल में बैठ करके साधन भजन जितना करेंगे उतना जो है उसी प्रकार मनोवृत्ति बनती रहेगी अंतकरण शुद्ध होता जाएगा आप सुषुप्त अवस्था में आकर के जो जितना मन कम होता जाएगा ईश्वरीय भावना होगा सुषुप्त अवस्था में धीरे धीरे क्या हो जाएगा जागृत में ही आप सुषुप्त हो जाएंगे क्यों आपकी वासना चला गया मन में और कोई इच्छा नहीं है फलत तो क्या हो जाएगा कि वह अपने भाव में बैठे रहेंगे ये स्थिति जो जब जागृत में आ करके धीरे धीरे सुषुप्त अवस्था में आ जाएंगे वो आत्मा की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है वो आत्मा की सबसे श्रेष्ठ स्थिति है यही है ये तो, right तो यहाँ पे मतलब अपने स्वरूप वास्तविक तो में हूं इसको जानने के लिए तीव्र इच्छा हो और तथा अनुकूल अनुसंधान भी शुरू हो जाता है तो भगवत कृपा से बोध हो भी जाता है आगे देखिए एक श्लोक सुषुप्ताख्यम तम अज्ञानम बीज सपन प्रबोधय स्वात्मबोध प्रोदग्धम सद बीज दग्ध यथा भव सुषुप्ताख्यम तम अज्ञानम बीज सपन प्रबोधय स्वात्मबोध प्रोदीज दग्ध जथा भव ये देखिए जागृत को सुषुप्ति बनाने से क्या होता है सुषुप्ति में क्या होता है जागृत सपनों का बीज है सुषुप्ती जागृत और सपनों का बीज भी है सुसुप्ति क्योंकि आप जागृत में बैठ करके सुवस्था में जा पाएंगे तब तो वो बीज जल जाता है तो क्या सुंदर शब्द बोला यहाँ पे कि स्वात्म श्वा, बोध प्रदग जब जागृत अवस्था में आप धीरे धीरे सुषुप्ति में जाना शुरू करेंगे तब क्या हो जाएगा वो वो वो वो अब अब जा नहीं पाएगा आपका अंदर वो बीच चलता रहेगा बीच जलते है। अब क्या है के जो बीच, वो जल गया तब क्या हो जाएगा जागृत और स्वप्न काल में रहते हुए भी कोई चीज उद्भुत नहीं हो पाएगा कोई मतलब वाचना है ये वेदांतिक साधना ये राइट नॉलेज है दिस इज द प्रोसेस टू डू अंतकरण शुद्धि के माध्यम से और मान लीजिए भगवत चिंतन अथवा जब नहीं करते वेदांत तो अच्छा लगता सुनना वो भी अच्छा है वो भी बहुत अच्छा सा यही जब अध्ययन का भी उद्देश्य है यदि वहाँ पे मन लग जाता है जब धन थोड़ा कम भी होता है तो कोई बात नहीं कर पाते हैं अच्छी बात है नहीं कर पाते कोई बात नहीं, नहीं।, नहीं वेदांत तो सुनना वेदांत विचार मन में चलता रहता है वो क्या करेगा वो बीच को जागृत सपने के बीज को जलाना शुरू करेगा वेदांत तो विचार ये काम करते हैं। जितना वेदांत तो विचार करते रहेंगे संसार की सत तत्व तो बुद्धि जाती रहेगी और संसार की सतत्व तो बुद्धि जाए मतलब क्या हो जाएगा विषय प्राप्ति की इच्छा मन से जाएगा वो जो जाए, है वो बीज है जागृत सपनों के बीज है वो जलता रहेगा जागृत सपनों की बीज यदि जलता जाता है तो जला हुआ बीज को यदि आप खेत में डालेंगे कितना पानी भी देंगे उससे कुछ उगने वाला नहीं है और नहीं, नहीं। है है वो ये जो जीवन मुक्ति स्थिति बीजम में बोध बोध अपने रूपी मतलब जैसे जैसे आप में बैठ करके को जाने की प्रयास करेंगे उतना उतना उतना उतना, उतना आपका जो है बीज जलता जाएगा फिर जैसे बीज चल गया तो बस आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो ज्ञान ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय है इस, शंकराचार्य जो है और इसके ने व्याख्यान नाम लोग सारा उपनिषद में सुने ये श्लोक स्वयं ही उसका व्याख्या है इस श्लोक स्वयं ही उसका व्याख्या इसलिए इस श्लोक को पढ़ने से यार कितना स्पष्ट रूप में स्टेप बाय स्टेप बताया यहाँ पे राइट नॉलेज क्या है आत्मज्ञानी श्रेष्ठ नॉलेज ये पहले समझा तो आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय क्या है वो बता रहे हैं फिर फिर उसके लिए बताने के बाद फिर जो है है है में स्थिर रहना यही जीवन की लक्ष्य ठीक है। है, आज यहीं पे रखेंगे कल परसों दो दिन अवकाश होगा पूर्णिमा और प्रतिपदा है कल परसों दो दिन अवकाश है ओम पूर्णमद पूर्णमितम पूर्णात पूर्णम पूर्णस पूर्णमादाय पूर्णमेवावश्यस्यते ओम शांति शांति शांति नमो नारायण ओम ओम ओम नमः